संक्षिप्त महाभारत भीष्म पर्व दुर्योधन की प्रार्थना से भीष्म जी का पांडवों की सेना के संहार के लिए प्रतिज्ञा करना संजय ने कहा महाराज शिविर में पहुंचकर राजा दुर्योधन शकुनि दुशासन और कर्ण आपस में मिलकर विचार करने लगे कि पांडवों को उनके साथियों के सहित किस प्रकार जीता जाए राजा दुर्योधन ने कहा द्रोणाचार्य भीष्म कृपाचार्य शल्य और भूरिश्रवा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 कर्ण ने कहा भरत चिंता न कीजिए मैं आपका काम करूंगा। अब भीष्म जी को जल्दी ही इस संग्राम से हट जाना चाहिए यदि वे युद्ध से हट जाए और अपने शस्त्र रख दें तो मैं भीष्म जी के सामने ही पांडवों को समस्त सोमक वीरों के सहित नष्ट कर दूंगा यह सत्य की शपथ करके कहता हूं। भीष्म जी तो पांडवों पर सदा से ही दया करते हैं और उनमें इन महारथियों को संग्राम में जीतने की शक्ति भी नहीं है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 अपने वचनों को सत्य कीजिए और यदि पांडवों पर दया एवं मेरे मेरे प्रति द्वेष होने से मेरे भाग्य से अथवा आप पांडवों की रक्षा कर रहे हैं तो अपने स्थान पर कर्ण को युद्ध करने की आज्ञा दीजिए वह अवश्य ही पांडुओं को उनके सुहद और बंधु बांधवों के सहित परास्त कर देगा विष्ण जी से इतना कहकर दुर्योधन मौन हो गया महामना भिष्म जी आपके पुत्र के वाग बाणों से विद्ध होकर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 राजन विष्णु जी के इस प्रकार कहने पर दुर्योधन ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया फिर वह अपने डेरे पर चला आया और सो गया दूसरे दिन सवेरे उठते ही उसने सब राजाओं को आज्ञा दी कि आप लोग अपनी अपनी सेना तैयार करें आज विष्ण जी कुपित होकर सोमक वीरों का संहार करेंगे फिर दुशासन से कहा तुम शीघ्र ही विष्णु जी की रक्षा के लिए कई रथ तैयार करो आज अपनी बाईसों सेनाओं को इनकी रक्षा के लिए आदेश दे दो जिस प्रकार अरक्षित सिंह को कोई भेड़िया मार जाए उस तरह भेड़िए के समान इस शिकंडी के हाथ से हम भीष्म जी का वध नहीं होने देंगे आज शुक्नि शल्य कृपाचार्य द्रोणाचार्य और विमंसती खूब सावधानी से भीष्म की रक्षा करें क्योंकि उनके सुरक्षित रहने पर हमारी अवश्य जय होगी दुर्योधन की यह बात सुनकर सब योद्धाओं ने अनेकों रथों से भीष्म जी को सब ओर से घेर लिया भिष्म जी को अनेकों रथों से घिरा देखकर अर्जुन ने धृष्ट दुम्न से कहा आज तुम भीष्म जी के सामने पुरुष सिंह शिखंडी को रखो उसकी रक्षा मैं करूँगा